ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अनुपम मिश्र का आलेख सिमट सिमट जल भर ही तालाबा आज हर बात की तरह पानी की राजनीति भी चल निकली है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 आईएसआई आई मार्का आई लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारी नहीं है तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है कितनी बड़ी मात्रा में वह नौ तपाके दिनों में कैसे आती है कैसे मानसून की हवाएं बादलों को पश्चिम से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 अब सबको एक जैसी मात्रा में ही पानी चाहिए और जब यह नहीं मिल पाता तो हम सारा दोष प्रकृति पर नदियों पर थोप देते हैं। अब हमारे सामने नदियों को जोड़ने की योजना भी रखी गई है देश के जिस भूगोल ने लाखों साल की मेहनत से इस कोने से उस कोने तक तरह तरह से छोटी बड़ी नदिया निकाली अब हम उसे दोष दे रहे हैं और चाहते हैं कि एक नदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों नहीं बही अभी भी करने लायक छोटी मोटी कामों के बदले अरबों रूपयों की योजनाओं पर बात हो रही है इस गोद में कुछ ही पहले तक हजारों नदिया खेलती थी उन सब को सुखा कर अब हम चार पांच नदियों को जोड़कर उनका पानी यहाँ वहाँ ले जाना चाहते हैं। जल संकट प्रायः गर्मियों के दिनों में आता था अब वर्ष भर बना रहता है ठंड के दिनों में भी शहरों में लोग नल निचोड़ते मिल जाएंगे राजनीतिक रूप से जो शहर थोड़े संपन्न और जागरूक हैं, उनकी जरूरत पूरी करने के लिए पानी पड़ोस से उधार भी लिया जाता है और कहीं कहीं तो चोरी से खींच लिया जाता है लेकिन बाकी पूरा देश जल संकट से उबर नहीं पाता इस बीच कुछ हजार करोड़ रुपए खर्च करके जल संग्रह पानी रोको जैसी कई योजनाएं सामने आई हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट अनेक सरकारों और सामाजिक संगठनों ने अपना कर देखा है लेकिन इसके खास परिणाम नहीं मिल पाए शायद एक बड़ी गलती हमसे यहाँ हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है यदि कुछ लाख साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते आग लगने पर कुआं खोदना पुरानी कहावत है यही हम करते आ रहे हैं प्यास लगती है अकाल की आग लगती है तो सरकार और समाज कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। कहावत में तो कुआं खोदने पर शायद पानी निकलता भी है पर सरकारी आयोजनों और योजनाओं में इस पानी का रंग कुछ और ही दिखता है तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में उपेक्षा हुई है न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान दुकान मैदान बस स्टैंड आदि बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था उसे हमने नष्ट कर दिया है उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल नल को हैंडपम्प लगा कर पानी निकाला है डालना बंद किया है और निकालने की गति राक्षसी कर दी है और मानते रहे कि सब कुछ हमारे अनुकूल होगा लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं। इसकी सजा हमें भुगतनी होगी कभी पानी का प्रबंध और उसकी चिंता हमारे समाज के कर्तव्य बोध के विशाल सागर की एक बूंद थी सागर और बूंद एक दूसरे से जुड़े थे बूंद अलग हो जाए तो न सागर रहे न बूंद बचे साथ समंदर पार से आए अंग्रेजों को न तो समाज के कर्तव्य बोध का विशाल सागर दिख पाया न ही उसकी बूंदें। उन्होंने अपने यहाँ के अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर यहाँ के राज में दस्तावेज जरूर खोजने की कोशिश की लेकिन वैसे रिकॉर्ड राज में रखे नहीं जाते थे। इसलिए उन्होंने मान लिया कि यहाँ सारी व्यवस्था उन्हीं को करना है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नहीं। पिछले दौर के अभ्यस्त हार शल कारीगरों में बदल दिए गए ऐसे बहुत से लोग जो गुण नखाना यानी गुणी माने गए जनों की सूची में थे अनपढ़ असभ्य अप्रशिक्षित माने जाने लगे हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल सूखा पानी की किल्लत ये सब कभी भी अकेले नहीं आती। अच्छे विचारों और अच्छे, अच्छे कामों का, का अभाव पहले आ जाता है हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बहुत बड़ी गुल्लक है इसमें सौ पैसा डालेंगे तो, तो सौ पैसा निकाल सकेंगे लेकिन यदि डालना ही बंद कर देंगे और केवल निकालते ही रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी आज यह सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है पंजाब और हरियाणा सूखे राज्य नहीं माने जाते लेकिन आज इनमें भी पानी के बंटवारे को लेकर राजनीतिक कड़वाहट दिख रही है इसी तरह दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु में कोई कम पानी नहीं गिरता लेकिन इन सभी जगहों पर, पर किसानों ने पानी, पानी की अधिक, अधिक मांग करने वाली फसलें बोई हैं और अब, अब उनके हिस्से का पानी उनकी प्यास, प्यास नहीं बुझा पा रहा ऐसे विवादों का, का, का, का, का जब राजनीतिक हल नहीं निकल पाएगा तो हमें ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा अदालत भी इसमें एक के पक्ष में फैसला देगी तो दूसरे पक्ष को संतोष नहीं होगा इसमें मुख्य समस्या प्यास की जरूरत की नहीं बची है और बनावटी जरूरत लंबे समय तक पूरी नहीं की जा सकेगी कई बार जब अव्यवस्था बढ़ती जाती है जन नेतृत्व और सरकारी विभागों का निकम्मापन बढ़ने लगा है तो दुर्भाग्य से एक ही हल दिखता है राष्ट्रीयकरण के बदले निजीकरण कर दो यही हल अब पानी के मामले में भी आगे रखा जाने लगा है। पहले हमारा समाज न राष्ट्रीयकरण जानता था और न ही निजीकरण वह पानी का अपनाकरण करता था अपनत्व की भावना से उसका उपयोग करता था जहाँ जितना उपलब्ध था उतना खर्च करता था इसलिए कम से कम पानी के मामले में जब तक बहुत सोची समझी योजनाए फिर से सामने नहीं आएंगी हम सब चल्लू भर पानी में डूबते रहेंगे लेकिन हमें शर्म नहीं आएगी अभी आप सुन रहे थे अनुपम मिश्र का आलेख सिमट सिमट जल, जल भर ही वाचक स्वर भारती परिमल